केशवं केशव वादराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुराग मूर्ति वेद व्याप्त व्योमेहाय दक्षिणा दक्षिणामूर्तः नमः ओ शांति शांति शांति साम वेद तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र में भाष्य विचार कर रहे थे यदवाचा अनभ्युदिता ये नवाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम उपासते इस मंत्र का विचार हो रहा था भाष्य में पंचम पंक्ति में था तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ये जो मंत्र है ये मंत्र का तात्पर्य कहते हैं वह तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति अविषयत्वेन आत्मन्य आत्मन्येव आत्मनि अवस्थापनार्थं आमनाय तदेव ब्रह्मत्व विधि इति इति अर्थात ये मंत्रांग से लिया गया अबिषयत् ब्रह्मण ब्रह्मण में क्या विभुक्ति आ जाएगी ष्टि तो ब्रह्मण अविषयत्व अर्थात तो ब्रह्म अविषय अर्थात जो भी विषय बनते हैं वो ब्रह्म नहीं है अभी तो जो विषय बनते हैं वो ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान लिए क्या करना है कहते हैं आत्मनि अवस्थापनाथ तो जो स्वरूप है आत्मा है वो ही ब्रह्म है जो विषय है वो ब्रह्म नहीं है आत्मनि अवस्थापनार्थ आमनाय है आमनाय वेद वेदभाग ठीका मैं तदेव विद्धि विधि विधि त्याद्याम ऐसे पाठ है नहीं ठीक है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि इत्यादि आमनाय बुद्धेर आत्मन्य बुद्धेर ये भी है ठीक अच्छा बुद्धिरवस्थापनाथ उपसंहाराथ तद ब्रह्मत्व बिधि इत्यादि आमनाय आमनाय वेदभाग आत्मनिएव बुद्धिरवस्थापनाथ हाँ तो, तो बुद्धिर्म अवस्थापनाथ बुद्धिर्त्मनि अवस्थापनाथ जैसे कहें बुद्धिघट में अवस्थापित हो गया अर्थात बुद्धि घटाकार हो गई इसी प्रकार के की बुद्धि आत्मनियथापनाथ अर्थात बुद्धि आत्माकार हो जाए ब्रह्माकार हो जाए इस प्रकार की स्थिति में पहुँचाने के लिए ये मंत्र भाग कह रहे हैं तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि अर्थात जो स्वरूप है वही ब्रह्म है इस प्रकार की बुद्धि लेना है चार नंबर टिप्पणी देखिए नीचे तदेव ब्रह्मत्वम इति आमना भागस ताबत बुद्धेर आत्मनी अवस्थित्यर्थस बुद्धिरात्मन अवस्थितर्थस्तुकूलाषयच आगे लिखना है तदनुकूलाषयच्धि तीया सीधि दीर्घयिकार आगेति दीर्घयिकार अर्थ वि आगे ती इति आगे फिर त्यास नह इति आशये न आह बिधि इतना अंश लिखना पड़ेगा आगे डे से आगे बुद्धेर अवस्थापनाथ रहेगा ठीक है विधि इति इति न आह इति इतने अंश तो मंत्र है इति आशय इतने अंश कह रहे हैं ठीक है में अषयत्न ब्राह्मणों अतिरिक्त स्वरूपेण वैद्य तो असंभवात योजना अच्छा पांच नंबर तो अभी आया नहीं अच्छा उपसार्थ पांच नंबर में कहा उसमें है बुद्धि अच्छा इसमें तो ठीक है आत्मा नात्मा कार तयोर बुद्धि क्या है उसमें या है अच्छा तयोर तो बुद्धे है आत्मा अनात्मा कारतया बुद्धे है ठीक आगे दो नंबर टिप्पणी अभी आ आगे आएगा टीका में अविषयत्व ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म अविषय होने से अतिरिक्त स्वरूपेण वैद्य तो असंभवात सो से अतिरिक्त जो हो जाएगा वो विषय हो सकते हैं और ब्रह्म विषय नहीं है इसलिए अतिरिक्त स्वरूपेण वैद्य तो असंभवत अतिरिक्त कोई भिन्न रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वो नहीं होगा क्यों कहते हैं जो भिन्न होगा वो विषय हो सकता है किंतु तो ब्रह्म विषय नहीं है अविषय है ब्रह्मणो अविषयत्व न अतिरिक्त स्वरूपेण वैद्य तो असम्भवत् नहीं होगा जो दिया गया संग्रह वाक्य तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति अविषयत्व ब्रह्मण इसका अर्थ टीकाकार कह देते हैं ब्रह्म अविषय होने से हमसे भिन्न रूप से हम विषयत्व ब्रह्म का ज्ञान के लिए उद्यम करेंगे वो संभव नहीं होगा ए सूत्रं सूत्रंग विभजते ये वाक्य को सूत्र कहते हैं इसका व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्यकार भाष्य में यद वाचा अन्भ्युदित वाक् प्रकाशन चेति ब्रह्मणो अभिशत्वेन अव विषय वस्तघृिषा निवर्त स्वात्मनेवस्थाती आमना तदवे ब्रह्म यमती यदचाभ्युदी ये च मंत्र अनभ्युदित आगे अभ्युद्येत तो द्वितीय अंश जो मंत्र का है ये न वाघ अभ्युद्य उसका अर्थ कह दिए बा प्रकाश निमित्त हम सब षष्ठी है वाचह प्रकाश निमित्तम निमित्त तो अर्थात जिसके चलते प्रकाशित तो होता है बाघ प्रकाशित तो होता है अर्थात तो वाणी प्रवृत्त होकर के अर्थ को प्रकाश कर देता है तद तो विषय को ज्ञान करवा देता है वाणी का प्रकाश का निमित्त च्रह्मणों अविषयत्व न ब्रह्म अविषय है विषय नहीं बनेगा जो वस्तु अंतर होगा वस्तु अंतर अर्थात स्वरूपों से आत्मा से जो भिन्न होगा वो वस्तु अंतर हो जाएगा वो विषय हो सकते हैं ब्रह्म विषय नहीं होगा इसलिए ब्रह्म अंतर नहीं होगा तो वस्तु अंतर को जिघ्रीक्षांग निवर्त्य जिघ्रीक्षांग में धातु क्या आ सकता है ग्री में री का री नीचे अरे वाला कोई धातु नहीं है ग्रह ग्रह, ग्रह उपादान है आगे क्या प्रत्यय हो गया सन प्रत्य हो गया ग्रह से सन हो गया अभी ग्रह धातु सेट है और निटे दी दून मीरू लीव उसमें है ग्रह नहीं है तो क्या हो जाएगा सेट धातु हो जाएगा तो यहाँ ईट नहीं दिखता है सनी न उसमें नहीं शनि ग्रहो गुहस्य शनि ग्रह गुहस्य उसे ईट निषेध हो गया अभी ग्रह के पर में सन रहा अभी सन को ईंट नहीं हुआ झलादि हुआ तो अभी झलादिशन हुआ ग्रह के पर में झलादिशन आगे झलादिशन होने से अभी कित हो जाएगा सन हलनताक्ष कहेगा हलनताचय में कितु वृत्ति क्या है एक समीपाद हलह परो झला जलाद, झलादिशन कित सभी इक समीपाद अभी ग्रह के पर में सन है एक समीपाद हलह परो झलादिशन मिला नहीं मिला तो कित नहीं होगा अभी ये कित होगा तभी तो ग्रह को सम्प्रसारण हो पाएगा और यहाँ संप्रसारण हुआ है हुआ है तो इसको कित करना है ये लघु में सूत्र नहीं है तो ये रुद रुद्र विद मुस ग्रह रुद्र विद मुस ग्रह स्वपी प्रक्ष संच ऐसे सूत्र हैं उसमें ग्रह दिया गया कित कर देगा अभी कित होने से हलंतात से एक समीपाद नहीं मिला इसलिए ये रुदय विद से कित हो जाएगा अभी किित हो जाने से संप्रसारण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गृह गृह तो हो जाएगा अभी अभ्यास में क्या आ जाएगा जो आ जाएगा फिर सन्या हो करके जी हो गया जी आगे गृह आगे सन फिर हम्म अभी कहा सॉल्यूट अभी जी आगे गृह आगे सन हो को क्या होगा ये तो भाई हलंत कु का पहला सूत्र क्या है हो ढ क्या निमित्त चाहिए तो झली पदार्थे पर में झल है तो अगर होड़ हो अगर स्मरण नहीं होगा तो तो इको अणिच भी जाएगा तो फिर आगे हलन त्यम भी जाएंगे तो ये कठिन है ये सब तो अभी सन्या ते जी हो गया और ह हो, हो गया ढ तो होने से अभी उसके पर में रहा सन अभी पर में ढ रहने से सड़ों का से पहले होना चाहिए और अभी घृ हो गया ना संप्रसारणों के गृह हुआ था अभी घृ हो गया इतना पर में है? जी हुआ आगे गृह हुआ आगे हकार हुआ आगे सन है हॉ के पर में सन है ना कहा री है अभी क्या अभी स्थिति हुआ जी आगे क्या है ग्री आगे क्या है हॉ को क्या हो गया ढ कैसे हो गया पर में क्या है सन है, है। तो पर में झल है झल होने से हो को हो गया ठीक है अभी स्थिति हो गया जी आगे ग्री आगे ढ आगे स अभी ग्री को घ्री कैसे हो जाएगा ओ तो एक ही सूत्र है एकाचो बसो बस जस धोह अभी ग्री को क्या हो जाएगा घ्री अभी जी आगे घ्री आगे हुआ ढ अभी ढ को सड़ोकसी हो जाएगा तो हो गया कह आगे आदेश प्रत्यय हो करके जिघ्रीक्ष फिर टाप हो गया जिघ्रीक्षा अंतरम जिघ्रीक्षा निवर्त्य जिघ्रीक्षा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा ग्रही इच्छा तो अन्य बस्तु अंतर को ग्रहण करने का इच्छा को निवर्त्य निवृत्त करके स्वात्मनि एवं जगत का और ज्ञान करने का आवश्यक नहीं है यही मंत्र कहता है कि तदैव ब्रह्मत्व बुद्धि और जगत का ज्ञान करना आवश्यक नहीं है अगर अभी हमको ये बुद्धि नहीं हो जाएगा कि और जगत का ज्ञान करना आवश्यक नहीं है अंतिम समय में होगा तो यही जगत का वाकई इतना जानकर के क्या लाभ हुआ ये सृद्धा हुआ तो एक बार शायद पहले बताया था ये फ्रांस का एक राष्ट्रपति हुए थे चार्ल्स डी उसका नाम था और उसका ९० साल उम्र हो गया मरने का समय आ गया था गया था कहीं एक उसको कहते हैं फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन वो सब में कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि जो ऐसा चित्र है तो देख के समझ में आएगा जहाँ पर ऐसे डुबाएंगे और ऐसे छिड़क देंगे और उसे क्या समझ में आएगा चित्र करने वाला वहाँ खड़ा होगा वो बता देगा इसका अर्थ ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा है तो फिर वो पूरा देख के बाहर निकल गया उसको पूछे कि आप थोड़ा लिख दीजिए क्या आपका अनुभव हुआ वो वहाँ लिख दिया जीवन का अंतिम समय में यही ज्ञान हुआ कि जगत में बहुत चीज समझ में नहीं आता <laughs> तो 90 साल उम्र में वो लिख दिया तो व्यक्ति थोड़ा मतलब ये था दार्शनिक प्रकार के था बुद्धि थोड़ा अच्छा था उसका तो वही लिख दिया अंतिम समय में तो यहाँ कह रहे हैं मंत्र हमको कि वस्तुअतरम जिघ्रीक्ष्या्याम निवर्त्य उसे हटा करके स्वात्मनि अवस्थापयती आत्म विषय का ज्ञान करने के लिए कह रहे हैं आमना येदभाग तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति यत्नतः उपरमयति ये आमना श्रुति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ये श्रुति हमको यत्नतः उपरमयति उद्यम पूर्वक अन्य विषय ग्रहण करने से निवृत्त करवाता है दो नंबर टिप्पणी देखिए अच्छा इतरबोधा यत्न माँ काशी इति अर्थकेन लक्षणया विधि की पदेन इतरबोध स्वरूप से भिन्न पदार्थ का बोध के लिए ज्ञान के लिए माँ काशी परिश्रम मत करिए इति अर्थकेन इस प्रकार की अर्थ वाला जो शब्द है लक्षणया या पदेन इति अर्थकेन अर्थकन पदेन इस पद के द्वारा मंत्र कह रहा है कि तदेव ब्रह्मत्व विद्धि और उसका अर्थ कहते हैं कि उसको न जानो मंत्र कह रहा है साक्षात विद्धि जानिए और उसका अर्थ कहते हैं कि न जानिए तो आत्मा को जानिए अर्थात अर्थ हो गया कि लक्षणा से कि दूसरे पदार्थों को मत जानिए पदे न वेदाचार्यो बुभुत्सुम इतर रहे अच्छा बुभत्सुम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको इतर बोध यत्नात् निवर्त अन्य पदार्थ का ज्ञान के लिए जो परिश्रम उद्यम उससे निवर्त बिदि यत्न तो उपरमयती आगे भाष्य में शब्द दिए वही ज्ञातु में अच्छा ग्रहितुम ग्रह ग्रह, ग्रह ज्ञानार्थक होता है ग्रह धातु ज्ञानार्थक भी क्या जी हाँ क्योंकि जिघ्रीक्षा तो का अर्थ हो गया इच्छा या ग्रहितुम अर्थात वस्तु का ज्ञान करने का इच्छा हो जाता है जा, आगे भाष्य में नैदम उपास्य प्रतिषेधा च तदेव ब्रह्म विधि नेदम यदिदम उपासते ये भी दूसरा बात है जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की श्रुति भी उद्यम पूर्वक कह रही है तो उपास्य का भी निषेध करके तो जिसको उपासना करते हैं हम भेद बुद्धि से हमसे भिन्न है इस प्रकार की उपासना करते हैं तो वो भी ब्राह्मण नहीं है तीन नंबर टिप्पणी ननु मातावत भिन्न कर दीजिए मातावत नहीं अलग है अच्छा हम लोग का शटिया था माँ तावत इतर बोधाय कार्यत्न यहाँ भी कार्य यत्न भिन्न है अच्छा चलो अच्छा इसलिए हम ठीक कर ले माँ तावत इतर बोधाय कार्यत्न इतर बोधाय यत्न माँ कारी माँ कारी कारी कहाँ का रूप हो जाएगा लूंग लोकर में तो ये इसमें और दिखना चाहिए न मांगी ओके okay. तो इतर बोधाय यत्न माँ कारी ब्रह्मबोधा तो तद उपा, उपासनायत्नो अपेक्षित पूर्वपक्ष कह रहे हैं ठीक है इतर इतरबोध के लिए ये प्रयत्न हम नहीं करेंगे किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए तो उसका उपा, उपासना करना चाहिए सिद्धांत कहता है कि न इति आह नेदम शुद्ध धीय सर्वेन्द्रिय प्रयत्नो पर मे यिक्चितिताकार सब ब्रह्मबोध की भाव शुद्ध <दिया> धिय शुद्ध धिय अर्थात वेदांत तो संस्कारित तो बुद्धि सर्वेन्द्रिय यत्न उपरमें जब इंद्रिय सब निगृहित हो जाएंगे यह स्वाभाविक चित्ताकार इंद्रिय उपरम हो जाने से जो चित्त स्वाभाविक स्वरूपाकार में रहेगा इंद्रिय विषयाकार बनाने में चित्त को सहाय करते हैं जब इंद्रिय उपरम हो जाएंगे चित्त विषयाकार नहीं होगा विषयाकार नहीं होने से जो स्वाभाविक अवस्था में रहेगा सए ब्रह्मबोध भाव शुद्ध धीय कहा गया है शुद्ध धीय का, का अर्थ कहते हैं श्रुति श्रुतवाक्य अर्थात वेदांत संस्कार जिसको है स्वाभाविक्चितित्ताक ब्रह्म अहम अस्मी अयमेती अयमेव संभवती भावः हाँ ये नहीं रहने से भी चलेगा क्योंकि जो टिप्पणी में दो पद कह दिए शुद्ध धीय और स्वाभाविक चित्ताकार ये दोनों का अर्थ कह देते हैं साधारण से क्या ना बड़े मारे जहां टिप्पणी लिखते हैं फिर टिप्पणी में ऊपर जब टिप्पणी लिखते हैं वहां कहीं कहीं किताब में उसको ब्रैकेट कर दिए तो वो निश्चि भी कर सकते हैं अच्छा, आगे के लिए कर दीजिए ताकि समझने में थोड़ा सरल होगा मतलब नया किताब में इसको ब्रेकेट कर दीजिए संभवती भाव स्वाभाविकस चित्ताकार यहाँ किंतु तो स्वाभाविक चित्ताकारी दे दिया कारी अर्थात ऋणी प्रत्यय करके प्रथमांत लिया किंतु तो ऊपर में दिया स्वाभाविक स् चित्ताकार इसलिए प्रथमांत तो होने से स्वाभाविक चित्ताकारो ओ कार होने से थोड़ा ठीक था किंतु तो बड़े मारे जी शायद वहाँ चित्ताकारी हो तो ई वो दीर्घ इकार वो पता चलना थोड़ा कठिन हो जाता है ब्रह्म अहम अश्मी इति अयम एवं संभवते आगे नेदम इति उपास्य ये हो गया ठीक है यहाँ ये टिप्पणी भी हो गया ये मंत्र पूरा हुआ यद वाचा नभ्युदितम ये नाघ अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विधि नेदम यदिदम उपासते जो ये कहा गया चतुर्थ मंत्र में समान प्रकार की मंत्र है दिया गया बयालीस पृष्ठा में आप लोग देख सकते हैं नजदीक में है यन मनसा न मनुते मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास जैसे बाघ के लिए कहा था ऐसे मनो के लिए भी कहते हैं यद मनसा न मनुते यद द्वितीयांत है जिस ब्रह्म को मनसा न मनुते मनुते क्या करता हो जाएगा लोक जनह जिस ब्रह्म को मन के द्वारा मनन नहीं कर पाते हैं मनन नहीं कर पाते हैं अर्थात तो मन का विषय नहीं बनता है और ये न जिस चैतन्य के द्वारा मन मतम मतम अर्थात तो विषय कृतम व्याप्तम चिदाभास को ग्रहण करता है ये मन तदेव तव ब्रह्म इति बिदि किसी कोई ब्रह्म जानिए न इदम् यद उपास जिसका उपासना करते हैं हमसे भिन्न जान करके वो ब्रह्म नहीं होता है अच्छा भाष्य में मनसा इत्यादि समानम यहाँ ये पारा हुआ है यन मनुषा इत्यादि मनोमतमसादिगे मनुषा यन मनसा इति समान समान अर्थ है पूर्व मंत्र के साथ समान अर्थ है मनोमतम इसका अर्थ कहते हैं ये न ब्रह्मणा ये न का अर्थ ब्रह्मणा अच्छा न न खाली मनोमतम इतना है पाठ मनोमतमस यन मनसा यन मनसे समानम विराम इति विराम इस प्रकार के होना चाहिए ये ब्रह्मणा मनोपि विषयी कृत जिस ब्रह्म के द्वारा मन भी विषय किया जाता है नित्य विज्ञान स्वरूपेण इति एतत नित्य विज्ञान स्वरूपेण ब्रह्मणा उसके द्वारा मनो विषय किया जाता है विषय किया जाता है अर्थात मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब हो करके मन को प्रकाशमान कर देता है मन भी आगे फिर विषय को प्रकाश कर देता है जैसे दृष्टांत तो देने के लिए जिस सूर्य से दर्पण प्रकाशित होकर के अंधकार कमरा में बाकी पदार्थों को भी प्रकाश कर देता है इसी प्रकार की ये मन हो गया दर्पण चैतन्य का प्रकाश से प्रकाशित होता है टीका में मंत्रसमुदायह तो मनुसा आगे है सप्तम मंत्र बाम है श्रोत्रेण वामपाश्वे ये योत्रेण श्रोत्रम ये श्रोत्रिद्रुत आगे मंत्र है यत् यत् प्राणेन प्राणेन न न प्राणिति प्राणिति यीति ये येन प्राण प्रणीयत ये तो सभी जो मंत्र समुदाय हो गया पाँच छः सात आठ चारों मंत्र का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में सर्व सर्वकरणा अभिषय तानी च सब सव्यापाराणी सब विषयाणि नित्य विज्ञानस्वरूप अवभाषतया ये नवभाष्यंत मंत्रार्थः सर्व मंत्राथकरण अभिषय ब्रह्म कोई भी कर्ण के द्वारा इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय किसी के द्वारा नहीं ताव्यापाराणी व्यापारेण सह इति सव्यापाराणी ये सब इंद्रिय अपने व्यापार के साथ सब विषयाणी अपना विषय भी जो है एक इंद्रिय का व्यापार होता है और एक इंद्रिय का विषय होगा जैसे हस्त इंद्रिय कर्मेंद्रिय हो गया इसका व्यापार चलन और उसका विषय हो गया है पदार्थ तो व्यापार इंद्रिय उसका व्यापार और उसका विषय सभी नित्य विज्ञान स्वरूपेण अवभाषतया नित्य विज्ञान स्वरूप के द्वारा ही ये सब इंद्रिय भी प्रकाशित होते हैं प्रकाशित होना अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति मिलता है और उनका व्यापार विषय सब ये न अवभाष्यंते जिनके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं ये सब मंत्र का अर्थ है इसके लिए प्रमा... अच्छा आगे पहले टीका में यत सर्वकरणा विषय ऐसे पाठ है यम ठीक है अच्छा युद्धाशंशेषेण निर्विशेषेण ठीक है निर्विशेषेण सर्वाणी करणी भाष्यते तब्रह्मतिनाय य कर्तव्योपरम लक्ष्य है विदिद्वीराम हो जाएगा अच्छा एक अतिरिक्त मा विधि ठीक है अभिशयम् ब्रह्म सारे करणों का अभिशय अभिषे के द्वारा इसका ग्रहण त्याग इत्यादि कुछ नहीं हो सकता है ये नविशेषेण ब्रह्मणा जिस निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा सर्वाणी करणा भाष्यंते सारे कर्णों में सामर्थ्य आता है अपना कार्य करने के लिए जो सामर्थ्य देता है उसी को प्रकाशक कह दिए तद ब्रह्म एवं वही ब्रह्म विधि आगे तृतीय पंक्ति में दिया है तोम विधि अने तद, तद ब्रह्म एवं इति अने इस वाक्य के द्वारा मंत्र क्या कहते हैं आगे द्वितीय पंक्ति में तव ततो अतिरिक्त ज्ञानाय यत्नो न कर्तव्य यत्न एव लक्ष्यते तदेव ब्रह्म तव विद्धि इस वाक्य के द्वारा यही बात अर्थात श्रुति लक्षण से कह रही है ततो अतिरिक्त ततः अर्थात ब्रह्मण ब्रह्म से अतिरिक्त का ज्ञान के लिए यत्नो न कर्तव्य उसके लिए उद्यम नहीं करना है वो तो प्रार्ध में जो है वो हो जाएगा चार प्रकार की पुरुषार्थ शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष उसमें विचार करके विवेक लोग कहते हैं कि दो पुरुषार्थ प्रारब्ध में और दो पुरुषार्थ पुरुषार्थ है प्रथम और चतुर्थ ये दोनों में पुरुषार्थ लगा सकते हैं और कपड़ा बदल गया तो केवल चतुर्थ में ही पुरुषार्थ और प्रथम में भी नहीं रहेगा नहीं तो धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ के अधीन है इसके लिए तो उद्यम पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अर्थ काम ये दोनों प्रारब्ध के अधीन है उस स्वाभाविक प्रारब्ध में जितना है उतना आ जाएगा अगर इस प्रकार नहीं होता बहुत ज्यादा उद्यम करने से कुछ अधिक भी मिल जाना चाहिए तो होता नहीं वो दोनों तो प्रारब्ध के अधीन है धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ में है और जो मुमुक्षु हो गया उसके लिए तो एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष के लिए ततो तो अतिरिक्त ज्ञानाय यन न कर्तव्य उपरमें उपरम एव लक्ष्य है यत्न नहीं करना है आवश्यक नहीं है अतिरिक्त के लिए यत्न करना आवश्यक नहीं है आगटिका में अतिरिक्त माविधि अभिप्राय अतिरिक्त जानने का आवश्यक नहीं है दो नवटिप्पणी विधि इति पद से यत्न उपरम लक्ष्यकत्व एव स्फुटन लक्ष्य क कह है विधि इति पद से यत्न उपरम लक्ष्य कह विधि पद का अर्थ होता है कि जान जानिए तो जानिए का अर्थ कहते थे कि उपरम हो जाना है तो ये कैसे हो गया कहते हैं कि लक्षणा से यत्न उपरम लक्ष्यकत्व एवस्फुटयन बताते हुए कहते हैं अतिरिक्त माँ विद्धि इति अभिप्राय विदि यन पर लक्ष्यक लिदि पदस यक्षकमे स्फुट लक्ष्यक है अच्छा अच्छा अच्छा टिप्पणी में वो तो अंतिम पंक्ति वहाँ तो आय नो लंक्ति अतिरिक्त मिदि अभिप्राए तदेव ब्रह्म विधि इसका अभिप्राय हो गया कि अतिरिक्त मा विधि इसलिए कहते पद यहाँ शक्तिवृत्ति से नहीं कह रहा।, रहा है लक्षणा लक्षणावृत्ति से कह रहा है यन मनसा इत्यादि न सर्वकरण विषयत्व ख्यापना ब्रह्म विधि इति वक्तुम अशक्यवाद अतिरिक्त तो मा विद्धि लक्षण ये लक्षणा क्यों करते हैं लक्षण का निमित्त क्या होता है लक्षण क्यों करते हैं तात्पर्य अनुपत्ति तो जो कहते हैं अगर वो नहीं घटता है गंगायम घोष तभी गंगा, तो गंगा प्रवाह में घोष गांव नहीं हो पाएगा इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति होने से हम लक्षणा करते हैं इसी प्रकार की यहाँ क्यों लक्षणा कर दिए कहते हैं यन मनसा इत्यादि कह करके आप सर्वकरणान अविषय कह दिए ब्रह्म ब्रह्म करण का विषय नहीं है और इधर कहते हैं विद्धि तो जो विषय नहीं है उसको विद्धि फिर कैसे घटेगा इसलिए कहते हैं तात्पर्य अनुपत्ति हो गया अर्थात विद्धि शब्द का तात्पर्य फिर नहीं घटेगा जो विषय नहीं होता है उसको जानेंगे कैसे तो इसलिए कहते हैं कि विद्धि वक्तुम अशक्य तो तात्पर्य नहीं हुआ अर्थात वक्ता जो विद्धि कहते हैं ये विद्धि वास्तव में घट नहीं पाएगा जहाँ वक्ता शब्द व्यवहार करता है किन्तु अर्थ नहीं घट रहा है जानेंगे कि वक्ता का यहाँ तात्पर्य कुछ अलग है इसलिए यहाँ विधि कहने से तो जान नहीं पाएंगे क्योंकि करण का अविष्य इसलिए अतिरिक्तम मां विधि इति लक्षणा लक्षणा कर दिया अतिरिक्त को नहीं जानना है ये अर्थ हो गया उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं बीतराग जन्मा दर्शनात बीतराग का जन्म नहीं होता है तो बीतराग का जन्म नहीं होता है अर्थात जन्म किसका होगा सराग से जन्म उसको कहते हैं सराग जन्म दर्शनाथ इसको लक्षिणा कहते हैं अर्थात तो शक्तिवृत्ति से अर्थ कुछ आ रहे किंतु उसका वास्तव वा तात्पर्य कुछ अलग हो गया तथा च यत्न उपरम एव इति इतिभाव इसलिए यत्न उपरम यही तात्पर्य हो गया अतिरिक्त पदार्थ का ज्ञान करने के लिए यत्न नहीं करना है वो स्वाभाविक रूप से जितना हो गया हो गया तो संस्कार तो बार बार करवा देगा कहीं भी जा रहे हैं तो तुरंत कहते हैं उत्सुकता तो कोई पदार्थ सामने में आए तो तुरंत घूम जाता है सर घूम जाता है क्या पदार्थ है कहीं इस प्रकार कहीं अनादिकाल से व्यवहार करते करते संस्कार दृढ़ हो गया किंतु वह संस्कार को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा क्यों ऐसे उत्सुकता क्यों होती है उसे क्या मिलना है बार बार विचार करने से धीरे धीरे हटता है संस्कार से तो प्रवृत्व हो जाते हैं संस्कार को बदलना है भाष्य में क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृत्सण प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयति प्रकाशयत्येकलोक मीम रवि जैसे ये समग्र लोक का एक ही रवि सूर्य प्रकाश करता है इसी प्रकार क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्री तथा क्षेत्रीय कृत्ण क्षेत्र प्रकाशयति सारे क्षेत्र को ये प्रकाश करता है <khy> <tong> य क्षेत्र का दो श्लोक है गीता में महाभूता निहंकारो बुद्धिव्यक्तम च इंद्रिया दसैक पंचचेद्रिय गोचर इच्छा देश सुख दुख संघातनाधति सामने सभीकार ऐसे ये सब क्षेत्र है उसमें सब आ गया केवल स्वरूप को छोड़कर के बाकी चिदाभा तक सभी आ गया चेतना शब्द से वहाँ चिदाभास को कहा गया वो सब क्षेत्र में आ जाते हैं और क्षेत्रीय जो चैतन्य है वो सबको प्रकाश करता है इति स्मृत है स्मृत है, है अच्छा स्मृत है करना है इति स्मृत हे, हेतु में ऐसे स्मृति कहने से और दूसरा श्रुति भी दे तर्वीद विभाति न त्र सूर्यो भाति न चंद्रता ने विद्युत भाति कग्नि तमे भांतम अनुभाति सर्वम भाषा तषा सर्विभाणे तो अथर्वणे अर्थात तो मुंडक यहाँ का ये कठ में भी है सूत्र में भी है तस्य भाषा अर्थात वही ब्रह्म का भाषा भाषा अर्थात प्रकाशे न चैतन्य न बाकी सब कुछ प्रकाशित तो होते हैं और दूसरा भी आगे मंत्र मंत्र आएगा नहीं तो हो गया अष्टम मंत्र ये न प्राण प्रणीयते अष्टम मंत्र बाम पार्श्व में है यणे न प्रणीति ये न प्राण प्रणीयते प्राण जो कि क्रियाशक्ति रूप है वो भी जिसके द्वारा प्रणीयत अर्थात चलनक्षम होता है क्रिया क्रियाशक्तिरपी आत्मविज्ञान निमित्तम इति तथा खाली ज्ञान शक्ति जो ज्ञानेन्द्रिय में शक्ति है वो नहीं जो क्रियाशक्ति है वो भी आत्मविज्ञान निमित्त औभरी है आत्मविज्ञान निमित्त यश क्रियाशक्ति भी, क्रिया भी आत्मविज्ञान से ही ये अर्थात शक्तिमान हो जाता है कोई भी पदार्थ जिसमें क्रिया होती है वो भी ब्रह्म की शक्ति से ही होती है आगे तो यहाँ तक पहले तो आत्मा स्वरूप कथन हो गया अन्य का ज्ञान नहीं करना है अर्थात पूरा जितना व्याख्यान करना था सब हो गया फिर आगे का ये क्या आवश्यक है कहते हैं जितना कह दिया वो सब ग्रहण हो गया क्या अब थोड़ा उसको परीक्षा करना है उसके लिए न्याय कहते हैं स्थूणा निखननन न्याय स्थूणा स्थूणा शब्द का अर्थ होता है स्थाणु जो खम्भ कहते हैं तो जब उसका निखननन जब गाड़ते हैं तो तब तो परीक्षा करते हैं ये ठीक हुआ नहीं हुआ इस प्रकार की अभी आचार्य व्याख्यान करने के बाद अभी परीक्षा कर रहे हैं अर्थात ग्रहण ठीक हुआ नहीं हुआ आगे मंत्र वाम पार्श्व में दिया गया यदि मन्य से सुभेदेती दहरमेवा नून तम व्यत्थ ब्रह्मण रूपम यदस्यव यदय अथ नू मीमसम एवं ते मन विदिता यद अश्य ब्रह्मणों रूपम इसका अन्वय इस प्रकार हो जाना है यद अश्य ब्रह्मणों रूपम त्वम व्यथ इस ब्रह्म का जो रूप स्वरूप तुमने जान लिया यदि मनु से सुबे देती तुम जान लिया अर्थात तो अध्यात्म में अपने में जो आप अनुभव कर रहे हैं कि यही ब्रह्म है अध्यात्म में अर्थात शरीर मन बुद्धि प्राण ये सब में अगर जिस को भी मान लिए हो यदि मन से देती आपने से भिन्नत्व ने अगर जान लिया विषयत्व ने अगर जान लिया तो आचार्य करें कि दहरम एव नूनम नूनम अर्थात अवधारण अर्थ में दहरम अल्पम तो अभी अल्प ही ज्ञान हुआ अगर अध्यात्म में ऐसा पदार्थ जो है जो कि आपसे भिन्न है ऐसा पदार्थ को जान लिया ब्रह्म रूपेण तो आपका ज्ञान जो है अल्प हुआ और यद अश्य देवेशु अथवा अध्यात्म में नहीं है देवताओं में किसी को ब्रह्म रूप से मान लिया कहते हैं शिव जी को मान लेंगे विष्णु भगवान व्यापक है कहेंगे तो अगर आपने से भिन्न को मान लिया देवेशु वो भी दहरम एवा भी नूनम ऐसा तो स्थिति होने से कहते हैं अथ नू मीमांसम एव ते, ते अर्थ अगर ऐसा स्थिति है तो विषयत्व न तुम ब्रह्म को जानते हो तो मीमांसम विचारणीय और अधिक विचार करना है ऐसा कहने पर अभी वो जाकर के एकांत में फिर विचार करके आगे कहता कि मन्ये है कि मन्य विदितम ये शिष्य का वाक्य है मन्य विदितम अहम मन्य मैं मानता हूँ अब कि मैं ठीक से समझा हूँ पहले आचार्य कहे थे यदि मन्य से सू बे देती और वो वापस आकर के कहता है मन्य विदितम सु को हटा दिया तो सुवेद हो जाने से विषय तेना अर्थात तो वो भी कहता है मैं जानता हूँ आत्म तत्व को किन्षयत्व नहीं जानता हूं भाष्य में यदि मनुष्य सुवेदेदी शिष्य बुद्धि विचालना गृहित स्थिरता ये ये संग्रह वाक्य हो गया ये पारा हुआ है नहीं आ, ये पारा हुआ है यदि मन्यसे से सुबे देती ये तो मंत्रांक ले ले लिया गया तो भाष्यकार कहते हैं ये क्यों कहते हैं कहते हैं शिष्य बुद्धि विचाल यदि शब्द कह दिए तो जैसे भगवान कहते हैं यथेसी तथा कुरु पूरा शब्द कह दिए तो कहते यदंकार माश्रित्य न योत्ति इति मन्यसे यदि शब्द लगा देते हैं यदि लगाने से श्रोता को थोड़ा हो जाएगा थोड़ा हिल जाएगा अर्थात तो यहाँ विकल्प हो सकता है तो फिर और अधिक विचार करेगा यहाँ भी इस प्रकार कहते हैं यदि मन्य से सुबे देती शिष्य बुद्धि विचारना अभी उसको थोड़ा हिला दिए यदि शब्द प्रयोग करके क्योंकि कहते हैं गृहित ये गृहित से स्थिरता तस् जो ग्रहण किया है वो निश्चित होकर के स्थिर हो जाना चाहिए टीका में यदि मन से सुबेदेत्यन्य वाक्यन शिष्यबुद्धि विचाल क्रियूणाखनन न्याय नृहित दाढ़्या यदि मनसे सुबेदेती ये मंत्र के द्वारा शिष्य बुद्धि विचालना क्रियते शिष्य का बुद्धि को थोड़ा अर्थात तो विकल्प उपस्थित करवा देते हैं अधिक विचार के लिए क्यों स्थूणाखनन न्याय नए न्याय का गृहित दाढ़्या जो ग्रहण किया है वो निश्चय हो जाए अर्थात उसमें फिर कभी विचलन बाद में संशय इत्यादि ना हो एक तंग्रहवाक्यम विवृण्ती इसका व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं भाष्य में विदिता विदिताभ्या निवर्त्य बुद्धि शिष्य से स्वात्म अवस्थाप्य यहाँ तक अन्य विदि अन्य विदिताद अथवा अविदिता अधि इसके द्वारा विदित अविदित से भिन्न है ये आत्मा इस प्रकार के दिए जो विदित है वो कार्य है व्यक्त है जो अविदित है वो कारण है अव्यक्त है वो दोनों से आत्मतत्व तो भिन्न है निवर्त्य बुद्धि शिष्य से शिष्य का बुद्धि को स्वात्मनि अवस्थाप्य आत्म में अवस्थाप्य अर्थात आत्मविषय को करके तथा ब्रह्म वही है जो हमारा स्वरूप है आत्मा है हर दूसरा मंत्र में आगे कह दे तदेव ब्रह्मत्व विद्धि ने दम यदिदम उपास ये कह करके स्वराज्य अभिषिकत स्वराज्य अर्थात जो विषय है वो ब्रह्म नहीं है जो मन के द्वारा जाना जाता है जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया का विषय बनता है अथवा श्रोत्र इत्यादि का वाक का सब जो विषय बनता है वो ब्राह्मण नहीं है इस प्रकार की कहकर के स्वराज्य अभिषिकतम स्वराज्य एक नंबर टिप्पणी दे दिया निरंकुश स्वातंत्र्य मन बुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्म्य है तो बुद्धि शरीर एक कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे ये मन को कोई विषय चाहिए चलने के लिए शरीर को तो कितना चीज चाहिए उसको तो पृथ्वी भी, भी चाहिए जल भी चाहिए तेज भी चाहिए आकाश भी चाहिए वायु भी चाहिए शरीर को तो सब चाहिए ये कभी स्वतंत्र नहीं होगा तो निरंकुश स्वातंत्र जब स्वराज्य स्वरा राजते इति स्वराट तस्य तस्व स्वराज्यम अर्थात स्व प्रकाश आत्मस्वरूप इसमें अभिषिच्य अभिषिच्य अर्थात तो अभिषेक करवा करके और आगे उपास्य प्रतिषेधेन ने दम य दिदम ये भी कह दिया अथ अश्य बुद्धि विचालयते जितना कहना था सब कह दिया ये आपका स्वरूप है इसी को ही जानना है इसे अन्य को नहीं जानना है ये सब कह दिया अथ अश् बुद्धि विचालयती अश्य कश्य शिष्य से उसका बुद्धिम विचालयती थोड़ा संशयग्रस्त करवाते हैं यदि से इस प्रकार की वाक्य कह करके यदि मन्य से सुवेद अहम् ब्रह्म इति अगर आप इस प्रकार मानते हो कि अहम् ब्रह्म सुवेद अहम् ब्रह्म सुवेद ब्रह्म में क्या विभक्ति फिर आना चाहिए द्वितीय अगर मैं ब्रह्मों को सुवेद ठीक ठीक जानता हूँ इस प्रकार की अगर त्व यदि मन से त तो उससे क्या सिद्ध होगा अल्पम एव ब्रह्मणों रूपम व्यथत्व तुम ब्रह्म का वास्तव रूप स्वरूप हो तो अल्पम थोड़ा ही जानते हो और स्पष्ट रूप से नहीं जानते हो इति नूनं निश्चित मन्यत इति आचार्य नूनम निश्चितम आचार्य आचार्य मन्यते इस प्रकार कर लेना है मन्यते इति आचार्य तो इति आचार्य मन्यते दो नंबर टिप्पणी दे, दे इस प्रकार के आचार्य मानते हैं कि अर्थात विषय तो न जानते हो तो कम ही जानते हो सा पुनर्विचाल किमर्थ इति्यते शिष्य का बुद्धि में ऐसे संशय क्यों उत्पन्न करवाते हैं उत्तर देते हैं पूर्व गृहित वस्तुनि ने बुद्धे है स्थिरता ये जो कहा गया वो वस्तु जो ग्रहण हुआ वो स्थिर होना चाहिए नहीं तो कुछ समझते हैं फिर आगे कुछ और पदार्थ मिलता है फिर सोचते हैं ये तो ठीक नहीं है फिर आगे वो ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया हिंदी में कहते हैं फिर भटकते रहेंगे वो तो सब चलता रहेगा निश्चय हो जाना चाहिए कि वास्तविक यही हमको प्राप्त मतलब यही पहुंचना है जितना जितना बुद्धि शुद्ध होता है पहले दिखेगा वो तो पहाड़ के चोटी में है अभी तो हम खड़े हैं ये पता चलेगा अगर ये भी पता चले कि हमको तो पहुँचना वहाँ किंतु तो अभी हम यह है तो भी वो एक प्रकार के अपना रास्ता तैयार कर ले सकते हैं अर्थात तो एक बार ये स्वरूप का अनुभव आना चाहिए अर्थात ब्रह्मा कम से कम तो एक बार होना चाहिए होता है हम उसको मानते नहीं ये ब्रह्माकार गति बोल कर उसको अहम आकार मान लेते हैं तो जब एक बार भी हमको निश्चय होगा कि ना नहीं यही तो है स्थिति वही होना चाहिए किंतु अभी मन ऐसा स्थिति में नहीं है वो वहां रहता नहीं उसको स्वीकार नहीं करता संसार में प्रपंज में ही चलता रहता है किंतु जिसको एक बार इतने भी निश्चित तो हो जाए कि यही जो अनुभव आया यही चूड़ान्त तो अनुभव तो फिर आगे उसी दिशा में वो चलेगा न, बुद्धि अगर स्थिर हो जाए यही ही प्राप्तव्य है फिर चलेगा आगे मन को और धीरे धीरे जैसे शांत हो जाना स्वाभाविक होगा निश्चित हो, तो हो जाएगा कि पहाड़ का शिखर में ही पहुंचना है फिर और इधर उधर और, और मार्केट में नहीं जाएगा वो तो पहाड़ चढ़ेगा ये आगे पूर्व गृहित में ये बुद्धि स्थिर हो जाए अर्थात ये जो तत्व तो है उसी में ही बुद्धि स्थिर हो जाए और बुद्धि सांसारिक न हो सब देवेशु अपि सुवेद अहम इति मान्यतें यह देवेशु अभी यहाँ वाक्यभाषा में पद पदभाष्य से थोड़ा अलग कहते हैं देवेशु अपि यह मान्य अहम सुवेद इति अभी आचार्य शिष्य को कहते हैं अगर तुम मानते हो कि ब्रह्म को विषय तुना जानते हो तो कम जानते हो और शिष्य को कहते हैं खाली आपका बात नहीं देवताओं में भी अगर कोई मानता है पद्रभाष्य में कहे थे कि आप देवताओं में भी अगर किसी को ब्रह्म मानते हो वो भी कम है शरीर में अंदर में जितने पदार्थ हैं उनमें से किसी को ब्रह्म मानते हो तो कम जानते हो और अपने से बाहर कोई इष्ट पदार्थ है जिसका हम उपासना करते हैं कहते हैं ये परमात्मा है ये भगवान है ब्रह्म है तो वहां कह गया कि वो भी कम है अभी यहां कहते हैं कि आप जितना जानते हो कम जानते हैं और देवताओं में भी अगर कोई जानता है तो वो भी कम जानता है वो देवता भी कम जानता है यहाँ उसका तात्पर्य है अर्थात यह देवेशुअपी अहम सुवेद इति मान्य देवताओं में भी कोई देवता अगर इस प्रकार के जैसे आप मानते हो ऐसा अगर कोई देवता भी मानता है वो भी कम ही जानता है सोपी सोपी अर्थात वो देवता भी अस्य ब्रह्मण रूपम दहरम एव व्यक्ति नूनम नूनम अवधारण वो देवता भी कम जानता है अर्थात आप तो मनुष्य है आपको कम जानना ये तो थोड़ा स्वाभाविक हो सकता है वो देवता को भी ठीक से ज्ञान नहीं है वो भी कम जानता है पूछते हैं उत्तर देते हैं अविषयत्वात् कस्यचि ब्रह्मण क्यचिथ चाहे मनुष्य से चाहे देवस्थ ये ब्रह्म विषय होता है इसलिए पूरा नहीं जानना ये स्वाभाविक है अच्छा अथवा अथवा कहकर के इसका भिन्न अर्थ आगे देंगे आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संग्रो